माँ के अंग प्रत्यंग में बैठे हैं आप समझ जाएंगे कि आपका कितना महत्व है आप चाहे जैसे भी हैं हमने आपको स्वीकार्य कर लिया अब आपको भी हमें स्वीकार्य करना होगा और जानना होगा कि अब अत्यंत शुद्ध और पवित्र भाव से रहने से ही हमारे माँ को सुख और आनंद मिल सकता है आज की विशेष तिथि है स्थिति पर ये नया अभियान शुरू हो रहा है कि सारे दुनिया के जितने भी तांत्रिक हैं उनके पीछे मैं अब लगने वाली हूँ मैं चाहती हूँ कि आप भी सब सबके पीछे हाथ दो कर लगे और जहां भी कोई तांत्रिक दिखाई दे तो उसके पास जाने वाले लोगों के लिए कुछ आप चाहें तो उसके लिए हैंडपिल्स वगैरह छपा के वहां भेज दीजिए कि ये आप तांत्रिक है और तांत्रिक से भागते भाग देर जो आदमी तांत्रिक के पास जाता है उसके घर में अगर तांत्रिक आ जाए तो सात पुष्ट तक वो पनप नहीं सकते उसके बच्चे नहीं पनप सकते सात पुष्ट तक उसके यहां हालत ख़राब है बड़े बड़े नुकसान हो जाएंगे उसके घर जल जाएगा और हो सकता है उसकी बीवी कहीं आत्महत्या कर ले उसमें उसके घर में हमें हमेशा तकलीफ़ें दुख और परेशानी इसलिए ये जो अभियान है इसका आज का दिन भी ऐसा है कि इसे सब लोग मजाक में फ्रील फूल का दिन कहते हैं तो इनको बेवकूफ़ बना बना के ही पटका जाएगा इनको बेवकूफ़ बना के और पटका जाएगा क्योंकि ये अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं तो इनकी जो बेवकूफियां हैं उनको उनका पूर्णतया उद्घाटन करना आप लोगों का कार्य है आप सबके प्यार और भुलाल और इस शोभा से आखिर में मैं अभिभूत हूँ इतना आप लोगों ने खर्च किया इतनी शोभा बढ़ाई है सो so, यही कहना है कि बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं आपकी माँ तो इतनी सीधी शादी है उसको कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं आप लोग जो भी है जो कुछ भी हमें दे दें तो ही बहुत है हमें तो कुछ चाहिए भी नहीं जो कुछ हमसे लेना है वो आप लोग ले लीजिए लेकिन अब आप लोगों के संतोष के लिए हम कहते अच्छा भाई आपको साड़ी देना है तो दे दो अब क्या करें लेकिन वो भी क्या कि आप सोचिए कि चार साल पहले दी हुई साड़ियाँ आप भी ऐसी ताले में चाबी बंद हैं वो तो हमारे समझ नहीं आता कि बाद में जब कोई म्यूजियम म्यूजियम बनेगा तो उसमें आप लोग लगाइएगा <laughs> तो ये सब चीज़ें आपके शौक़ के लिए जो भी आप कहें मेरे पास धरोहर रखी हुई है आ, और इसकी कोई ज़रूरत नहीं पर अब आपका प्रेम ऐसा है कि उसके आगे मैं कुछ भूल भी नहीं सकती और कुछ भी कह भी नहीं सकती जो भी प्रेम से दीजिएगा चाहे वो शबरी के बेर हो और चाहे आप लोगों की कीमती साड़ियां हो सब मेरे लिए मान्य तो अब हम लोगों की पूजा का समय हो गया आज जैसे मैंने कहा था जन्मदिवस की बात है बराबर 12 बजे मैंने अपना भाषण शुरू किया और बराबर 12 बजे ही मेरा जन्म हुआ था इसलिए इतना समय लग गया फूलों में समय लग गया इसमें कोई घबराने की बात नहीं क्योंकि संजोग ऐसा है बारह ही बजे आज का जन्मदिन मनाने का था तो इसमें सब चीज सब अपने समय पर ठीक ठाक बैठती है तो इसमें किसी को भी कोई दोष नहीं मानना चाहिए